संवेद्नाओ संवेद्नाओ के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है, है गुलजार की कुछ कविताएं। पूरा दिन मुझे खर्ची में पूरा एक दिन हर रोज मिलता है मगर हर रोज कोई छीन लेता है झपट लेता है अंटी से, कभी खीसे से गिर पड़ता है तो गिरने की आहट भी नहीं होती खरे दिन को भी खोटा समझ के भूल जाता हूँ मैं गिरे बांध से पकड़कर मांगने वाले भी मिलते हैं। तेरी गुजरी हुई पुश्तों का कर्जा है, है। तुझे किश्ते चुकानी हैं। है। जबरदस्ती कोई, कोई गिरवी रख लेता है ये कहकर दे, दे, अभी, अभी दो चार लम्हे खर्च करने के लिए रख ले बकाया उम्र के खाते में लिख देते हैं, जब होगा हिसाब होगा बड़ी हसरत है पूरा एक दिन एक बार मैं अपने लिए रख लू तुम्हारे साथ पूरा एक दिन बस खर्च करने की तमन्ना है रात चुपचाप दबे पाँव चली जाती है रात चुपचाप दबे पाँव चली जाती है रात खामोश है रोती नहीं हस्ती भी नहीं कांच का नीला सा गुंबद है उड़ा जाता है खाली खाली कोई बजरा सा बहा जाता है। चांद की किरणों में वो रोज सा रेशम भी नहीं चांद की चिकनी डली है कि घुली जाती है और सन्नाटो की एक धूल सी उड़ी जाती है काश काश एक बार कभी नींद से, से उठकर तुम भी हिजर की रातों में ये देखो तो, तो क्या, क्या होता है देखो आहिस्ता चलो देखो आहिस्ता चलो और भी आहिस्ता चलो, और भी आहिस्ता देखना। सो समझकर जरा पाँव रखना जोर से बजना उठे पैरों की आवाज कहीं, कांच के ख्वाब हैं बिखरे हुए तन्हाई में ख्वाब टूटे न कोई जाग न जाए देखो जाग जाएगा कोई ख्वाब तो मर जाएगा देखो आहिस्ता चलो और भी, और भी आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता खुदा, पूरी, पूरी का, का पूरा, पूरा आकाश घुमाकर बाजी देखी मैंने, मैंने काले घर में सूरज, सूरज रख के, के, तुमने शायद, शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे मैंने एक चिराग जलाकर अपना रास्ता खोल एक एक समंदर समंदर, मुझ मुझ दिया मैंने, मैंने नूह, नूह की कश्टी कश्टी, उसके ऊपर काल चला। तुमने और मेरी जानी देखा मैंने, मैंने काल को तोड़ के लम्हा लम्हा जीना सीख लिया मेरी खुदी को तुमने चंद, चंद, चंद चमत्कारों से, से मारना चाहा, मेरे एक, एक प्यादे ने, ने तीरा तीरा चांद का, चांद का मार लिया, मौत की देकर तुमने समझा, समझा अब तो, तो, मात तो मात हुई मैंने जिस्म का खोल उतार के सौंप दिया और रूह बचा ली पूरी का पूरा आकाश घुमाकर अब तुम देखो बाची अभी आप सुन रहे थे गुलजार की कुछ कविताएं, कविताएक स्वर भारती परिमल